विदेह के अरुणी के तीन पर्वों के मंथन करने से मिथी नाम के पुत्र पैदा हुए इस प्रकार जनन होने के कारण उनका नाम जनक भी पड़ा मिथी के नाम के राजा बहुत धर्मात्मा और बलवान थे उन्होंने अपने मिथी नाम पर ही मिथिलापुरी नाम की पुरी को बसाया राजा जनक के उदावसु नाम के पुत्र पैदा हुए उदावसु से निंदवर्धन नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए निंदवर्धन के सुकेतु नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए सुकेतु के देवरात नाम के, के महाबलवान पुत्र पैदा हुए देवरात के बृहदत्त mm. नाम के पुत्र पैदा हुए जो राजा बृहदत्त के महावीर नाम के परम प्रतापी राजा पुत्र पैदा हुए महावीर के धृतिमन नाम के पुत्र पैदा हुए धृतिमन के सुधृति नाम के पुत्र पैदा हुए सुधृति के दृष्टकेतु के नाम धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए दृष्टकेतु के हरेशव नाम के पुत्र पैदा हुए हरेशव के मरु और मरु के प्रतित्वक नाम के पुत्र पैदा हुए प्रतित्वक के कीर्तिरथ नाम के पुत्र पैदा हुए कीर्तिरथ राजा के देवमीढ़ नाम देव मीण्डे के विबुध नाम के पुत्र पैदा हुए और विबुध के धरती नाम के पुत्र पैदा हुए राजा धरती के कीर्ति नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए कीर्ति राजा के महारोमा नाम के पुत्र पैदा हुए महारोमा के स्वर्णरोमा नाम के पुत्र पैदा हुए स्वर्णरोमा स्वर्णरोमा के हेसुरोमा नाम के पुत्र पैदा हुए हस्वरोमा के सीरध्वज नाम के पुत्र पैदा हुए सीरध्वज राजा के पृथ्वी खोदते समय सीता देवी प्रकट हुई श्री सीता जी भगवान राम की परम साध्वी प्राण प्यारी पत्नी थी शांत प्यान जी बोले हे सूत जी राजा सीरध्वज के पृथ्वी खोदते समय सीता जी कैसे प्रकट हुई और राजा सीर्धभज अपने किस मतलब से उस स्थान की पृथ्वी को जोत रहे थे सूत जी बोले हे ऋषियों अश्वमेध यज्ञ के समय राजा सीर्धभज ने विधि पूर्वक जिस अग्नि क्षेत्र का करषण किया था उसी से सीता जी का जन्म हुआ था राजा सीर्धभज के भानुमान नाम का पुत्र पैदा हुआ वह पुत्र मैथिल नाम से भी प्रसिद्ध है उसके भाई का नाम कुशध्वज था वह काशी का राजा हुआ राजा भानुमान के प्रधुमन नाम का के पुत्र पैदा हुआ प्रधुमन के मुनि नाम का पुत्र पैदा हुआ मुनि के उजर्व नाम का पुत्र पैदा हुआ उजर्व के सूतध्वज नाम के पुत्र पैदा हुए सूतध्वज के शकुनी नाम के पुत्र पैदा हुए शकुनी के स्वागत नाम का पुत्र पैदा स्वागत के सुवर्चा नाम का पुत्र पैदा हुआ सुवर्चा के श्रुत नाम के तथा श्रुत सुश्रुत नाम के पुत्र पैदा हुए सुश्रुत के जय नाम के पुत्र पैदा हुए जय के विजय नाम के पुत्र पैदा हुए विजय के रत नाम का पुत्र पैदा हुआ रत पैदा के सुने नामक पुत्र पैदा हुए सुने के विथव्य नाम के पुत्र पैदा हुए विधव्य के धृति नाम के पुत्र पैदा हुए, धृति बाहुलाशव के नाम के पुत्र पैदा हुए, इन्हीं राजा कृति महान प्रतापी राजा जनक का वंश माना जाता है। मैंने आपको मैथिल राजाओं के वंश का वर्णन सुनाया है। अब चंद्रमा के वंश का वर्णन करूँगा। वायुपुराण का नवासीवा अध्याय संपूर्ण। वायुपुराण का नब्बेवा अध्याय प्रारंभ चंद्रमा के वंश का वर्णन जी बोले हे ऋषियों चंद्रमा के पिता अत्री ऋषि थे जो वर्ण तेजस्वी और ऐश्वर्यसाल्य थे सभी सभी लोकों के हित की इच्छा से अपनी तपस्या में सलंग रहते थे वे सदा शुभ कार्यों में मन वचन और कर्म सिद्धत पर रहते थे काश्त भीत पत्थर की चट्टान की तरह अत्री ऋषि ऊपर की तरफ हाथ उठाकर सदा तपस्या करते थे। देवताओं के हित के लिए महर्षि अत्री ने तीन हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मचारी उधर्वरीता महर्षि अत्री ने इतने लंबे समय तक पलक ना मारने की इच्छा की। इस कठिन तपस्या के कारण अत्री ऋषि का शरीर चंद्र आत्मा को वस्मे रखने वाले भगवान अत्रि के शिरोभाग का तेज बहुत बढ़ गया। ठीक उसी समय दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उनके दोनों नेत्रों से सोम नीचे गिर पड़ा। ना ब्रह्मजी की आज्ञा से दिशाओं ने उस गर्भ को धारण कर लिया, लेकिन एक साथ मिलकर धारण करने पर भी वे उस गर्भ को धारण ना कर सकी बहुत तेजस्वान वह गर्व थोड़ी देर के लिए दिशाओं पर धार नहीं हुआ और वे सब स्त्रियां शक्तिहीन हो गई तो सभी लोकों का मनोभावन शीतल किरणों वाला वह गर्व पृथ्वी पर गिर पड़ा प्रजापति ब्रह्मजी ने उसको पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर उस सोम को अपने रथ पर बिठा लिया हे द्विज वीर्य इसी समय सोम च जो सभी दिव्य गुण संपन्न धर्मार्थ में लगे रहने वाले सत्य प्रतिज्ञ हैं चंद्रमा सपेद घोड़ों के रथ पर विराजमान रहते हैं अत्री ऋषि के पुत्र चंद्रमा के इस पृथ्वी पर गिरते समय ब्रह्मद के साथ मानस पुत्रों ने उनकी स्तुति की अंगीरा और भृगु के पुत्रों ने रंगवेद अजुर्वेद अर्थवेद तथा अंगीरास के मंत्रों इस प्रकार इन सब की स्तुति करने पर चंद्रमा ने अपने तेज से तीनों लोकों को संतुष्ट कर दिया सबको अपने शांत स्निग्ध प्रकाश से प्रसन्न कर दिया चंद्रमा ने ब्रह्म के रथ पर बैठकर सागर तक फैली हुई पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा वह सभी औषधियों के रूप में बदल गया उन्हें औषधियों से चंद्रमा सभी लोकों तथा चार प्रकार के प्रजाओं का पालन करते हैं। हे विप्रगण, इस समस्त संसार को पुष्टि देने वाले भगवान चंद्रमा ही एक मात्र हैं। अत्री ऋषि के परम तप्पु बल से, देवों और ऋषियों की स्तुति से और अपने शुभ कर्मों के कारण चंद्रमा दश पद्म वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे। सुवर्ण के समान, शुभवर्ण वाली देवियों के गर्भ से ही परम तेजस्वी चंद्रमा पैदा हुए और अपने शुभ कर्मों से वे पसिद्ध हुए हे विप्रवंद, इसके बाद जो ब्रह्मजी ने चंद्रमा को सभी बीजों का, उषुधों का तथा जल और ब्राह्मणों का सारा कार्य इनके ऊपर छोड़ दिया, इन सब का भार ऊपर आने पर चंद्रमा का प्रता� सभी तपस्वियों में आगे रहने वाले चंद्रमा ने इस पद पर आसीन होकर समस्त संसार को संतुष्ट कर दिया प्रचेता का लड़का दक्ष ने दक्षारणी के गर्भ से परम तपोनिष्ठा 27 कन्याओं को पैदा किया और बाद में उन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया विद्वान लोग उन्हें नक्षत्र के नाम से पुकारते हैं ब्राह्मणों के अधिष्ठाता चंद्रमा ने इतने बड़े राज्य पद को प्राप्त करके एक विराट राजसियु यज्ञ किया इस यज्ञ के अनुष्ठान में लाखों की संपत्ति दक्षिणा में दान दी गई थी उस विशाल राजसियु यज्ञ में भगवान हिरण्यगर्व उद्गाता के स्थान पर � ब्रह्मा जी निकट हुए सदस्य के स्थान पर नारायण विष्णु निकट हुए सनत कुमार प्रभुति आदि महर्षियों सहित उस यज्ञ में विराजमान थे हे विप्रगणों उस यज्ञ में चंद्रमा ने अपने मुख्य मुख्य ऋषियों को दक्षिणा रूप में तीनों लोकों को दे दिया चंद्रमा की केशनी कहूँ बप्पु पुष्टि प्रभा वसु कीर्ति धरती � ये नौ देवियां सेवा करती हैं। उस राजसयु यज्ञ का अभ्यस्य स्नान करने के बाद सभी देव देवरिशियों से वरदान प्राप्त करके अपने विसाद राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो पर दसों दिशाओं को तपाने लगे हैं विप्रबंध जिस चंद्रमा की ऋषि लोग इष्टुति करते थे इतने कठिन ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद उन्हे� ब्रह्मपति जी की तारा नाम की पत्नी को हर ले गए देवताओं और ऋषियों के कहने पर भी वे तारा को लौटाने को राजी नहीं हुए हे ब्राह्मणों उन्होंने किसी प्रकार ब्रह्मपति जी को तारा वापस नहीं की उस समय अंगिरा ऋषि के पुत्र शुक्र उनकी सहायता करने लगे महान तेजस्वी ओषणा पहले ब्रह्मपति जी का शिष्य था उसी दशपति जी की सहायता के लिए तैयार हुए और अपने अजवग नामक कठोर धनुष को लेकर दहाए परम बलशाली रुद्रदेव ने मुख्य मुख्य महर्षियों के तथा देवताओं के उद्देश्य से उस कठोर अस्त्र का प्रयोग किया जिससे उसका यश नष्ट हो गया वहां प्रत्यक्ष ही तारकामेय नाम का युद्ध मच गया